ब्राण विदधापूर्व यो वै वे वेद प्रनोदी तस्मे तेमत्मु प्रकाशम मु क्षुर वै शह प्रबदे शांति, शांति शांति ही। शंकरं, शंकराचार्यं, शंक्य केशवरायन सूत्रभास्य पुनः भगवुन ईश्वर मूर्ति भेद विभागिनेोम वदव्यात्हाय दक्षिणमूर्त नमः ओम शांति शांति शांति ही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 उन्नीस एवं बीस इन श्लोकों में भगवान भाष्यकार भाष्यकारणे कार्यक्रम रूप जो आत्मा की आध्यात्मिक उपाधि है यह भौतिक उपाधि के तरह ही जड़ होने से यह किसकी प्रेरणा से प्रेरित हो रही है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया कि आत्मचैतन्य के आश्रय से ही जड़ कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति हो रही है जो भी जड़ में प्रवृत्ति दिखती है वह चेतन प्रेरित होती है चेतन अधिष्ठित जड़ ही में कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप क्रिया दिखती है तो आधिभौतिक जड़ पदार्थों में जैसे लोक में प्रसिद्ध चेतन है चेतनत्व रूपेण लोक में प्रसिद्ध है अश्वादी और उन अश्वादियों के द्वारा प्रेरित तो यानी अधिष्ठित तो रथादि में प्रवृत्ति होती है रथादि जड़ हैं स्वत ही दौड़ते नहीं हैं। उनको अश्वादि खींचते हैं जिस गति से अश्वादी दौड़ेंगे उसी गति से रथ भी दौड़ता है और स्वतः रथ में अचेतन होने कारण कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे रथ स्थानीय जो कार्यक्रम संघात वह जड़ है और उसमें यदि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप क्रिया दिख रही है तो वह भी उससे विलक्षण चेतन से ही प्रेरित रहेगी चेतन निमित्तक ही रहेगी वह चेतन आत्मा का आत्मा है और उसी के निमित्त से प्रवृत्त हो रहा है कार्यक्रम संघात ये उन्नीसवे श्लोक में बताया और आत्मा यानी अहम अर्थ हमें प्रतीत हो रहा है जन्मादि विकारों से विकारग्रस्त और आप कहते हो वेदांती की आत्मा निर्विकार है उसमें कोई जन्मादि विकार नहीं है न जायते मृत व कदाचिन कट में कहा गया और गीता में कदाचित विपश्चित के जगह है कदाचित और उपनिषद में है विपश्चित विपश्चित यानी चेतन आत्मा न तो उत्पन्न होती है न तो मरती है का मतलब सड़भाव विकारों से रहित है तो श्रुति एवं स्मृति ये बता रही हमें अनुभव हो रहा है कि मैं जन्मा हूं मेरी मृत्यु होगी मैं बढ़ रहा हूं मैं बदल रहा हूं मैं क्षीण हो रहा हूं ये तो विकार है जन्मना, जन्म के अनंतर अस्तित्व और वृद्ध्यादि इन विकारों वाला ही अहम अर्थ आत्मा प्रतीत होता है हमेशा तो उसे निर्विकार कैसे माना जाएगा इस शंका का समाधान बीसवे श्लोक में भगवान भाष्यकार ने किया और बताया कि आत्मा की जो आध्यात्मिक उपाधि है कार्यक्रम संघात उसमें रहने वाले जो गुण और कर्म हैं है गुण हैं धर्म शब्द के लिए भी गुण शब्द का प्रयोग होता है वे अविवेकी लोग अविवेक वशात उपाधि तथा उपहित चैतन्य का जो भेद है उसका विवेक न होने से कात्म्य अभिमान अनात्मा उपाधि में आत्मा का हो जाता है और कार्यक्रम संघातरूप आध्यात्मिक उपाधि का स्वरूप अध्यास एवं संसर्ग अध्यास आत्मा के साथ होता है और ये हुआ धर्मी अध्यास दो प्रकार का एक स्वरूप अध्यास अध्यास यानी भ्रम भ्रम को अध्यास कहते हैं भ्रांति उसके अवान्तर दो भेद है एक यानी ज्ञानाध्यास एक अर्थाध्यास फिर अर्थाध्यास के दो भेद हैं स्वरूपाध्यास संसर्गा ये अर्थाध्यास के दो भेद हैं और मूल अध्यास में दो भेद हैं: ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास कहते हैं भ्रांति रूप ज्ञान को और भ्रांति रूप ज्ञान का जो विषय बनेगा उसे कहा जाता है अर्थाध्यास इस प्रकार दो प्रकार का अध्यास हुआ ज्ञान ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास इनमें से जो अर्थाध्यास हैं वह स्वरूप संसर्ग संसर्गाध्यास वेश से दो प्रकार का अनात्मा का आत्मा में स्वरूप स्वरूपाध्यास भी है संसर्ग संसर्गाध्यास भी है संसर्ग शब्द का अर्थ होता है संबंध और स्वरूप भी स्वरूप अध्यास का मतलब हुआ स्वरूप अध्यस्त है कल्पित है आत्मा में अनात्मा तीनों शरीरों का स्वरूप भी कल्पित है क्यों कल्पित है इसलिए कि अनात्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है आत्मा की सत्ता के बिना आत्मा की सत्ता की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र सत्ता वाला कोई भी अनात्म पदार्थ नहीं है न प्रकृति आत्म सत्ता निरपेक्ष सत्तावती है न प्राकृत जगत आकाशादी आत्मसत्ता निरपेक्ष सत्तावान है और जिसका कोई स्वरूपत अस्तित्व नहीं है उसे कहा जाता है स्वतः सत्ताहीन और यदि वह सत के रूप में भास रहा है तो समझना चाहिए उसका कोई सत जो अधिष्ठान है उसमें स्वरूप कल्पित है रस्सी की सत्ता से निरपेक्ष सत्ता सर्प की नहीं है तो भी सर्प अय सर्प इस भ्रम ज्ञान में सत्वन प्रतीत हो रहा है यदि मिथ्यात्म रूपेण प्रतीत हो जा भ्रांत पुरुष को तो डरेगा ही नहीं भय तो सत्य सर्प से होता है न और सर्प प्रतीत हो रहा है सत्य जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं तो ऐसे वस्तु को कहा जाता है स्वरूपत अध्यस्त और जिस में अध्यस्त है वह स्वरूपत सत्तावान है उसकी सत्ता स्वरूप होता है स्वतः सत्तावान है वो और अध्यस्त होता है अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान और ऐसे कल्पित वस्तु का हो गया स्वरूप भी अध्यस्त उसे कहा जाएगा स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास करते हैं संबंध अध्यास को तो ये जो अध्यस्त सर्पादि है उसका अपने अधिष्ठान भूत रस्सी के साथ जिसमें वह स्वरूपतः अध्यस्त है वह उसका अधिष्ठान है तो रस्सी के साथ संबंध भी है ना रस्सी के सामान्य स्वरूप इदम के साथ सर्प अध्यस्त सर्प का तात्म्य संसर्ग बनता और अयन सर्प यह प्रतीति होती है यह प्रती हुई ज्ञानाध्यास और अयन सर्प इसमें सर्प हुआ स्वरूपतः अध्यस्त और उसका संसर्ग भी रस्सी का जो सामान्य स्वरूप है इदम अर्थ उसमें अध्यस्त तो दोनों अध्यास हो गए किसके सर्प के रस्सी में ऐसे अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास भी है संसर्ग अध्यास भी है यानी स्वरूप भी कल्पित है संबंध भी कल्पित है और आत्मा तो स्वतः सप्ताह वाला होने से आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं होगा जिसकी अन्य सत्ता निरपेक्ष स्वतः सत्ता है उसका कभी स्वरूप अध्यास नहीं होता जिसकी स्वतः सत्ता नहीं है अन्य की सत्ता से सत्ता है उसी का स्वरूपाध्यास होता है वो है अनात्म पदार्थ और आत्मा की तो स्वतः सत्ता है इसलिए आत्मा को सचित आनंद कहते हैं ना सत्य स्वतः सत्तावान सदरूप ही है वो सत्ता उसका स्वरूप ही है तो इसलिए आत्मा का कभी अनात्मा के साथ स्वरूप अध्यास नहीं होगा लेकिन भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र के आरंभ में उपोदघात भाष्य में कहा अन्योन्यान अन्योन्यात्मकता क्या मतलब आत्मा और अनात्मा का एक दूसरे में अध्यास हुआ है तो अनात्मा का तो आत्मा में दोनों अध्यास स्वरूप अध्यास भी संसर्ग अध्यास भी, और आत्मा का केवल अनात्मा में संसर्ग अध्यास तागात्म्य संसर्ग अनात्मा शरीरादि में आत्मा का कल्पित है नहीं तो उस तो असंग ही है असंग का यदि किसी के साथ संसर्ग प्रतीत होता है तो माना जाएगा वह संसर्ग कल्पित है इसलिए स्वतः असंगता भी रहेगी और आरोपित तो संसर्ग भी रहेगा किसके साथ अनात्मा के साथ किसका अनात्मा आ, के साथ आत्मा अधिष्ठान आत्मा का संसर्ग अध्यास होगा अरे संसर्ग अध्यास होने से फिर क्या हुआ कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप जो स्वरूपत अध्यस्त हैं इनका ये धर्मी अध्यासपूर्वक धर्माध्यास होता है तो अधिष्ठान का धर्म है सत्ता वह अध्यस्त शरीरादि में प्रतीत होता है और ये जो शरीरादि के धर्म है वह आत्मा में प्रतीत होते हैं मनुष्यत्वादि कर्तृत्वादि जन्मादि ये सब आत्मा में प्रतीत होते हैं जो शरीरादिगत विकार है वह आत्मा में प्रतीत होते हैं ये धर्माध्यास हुआ पहले धर्मी अध्यास हुआ फिर धर्माध्यास तो ये कहा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप जो अध्यस्त पदार्थ है उनका जो धर्म है वह आत्मा में आरोपित होता है। वो धर्म क्या हुआ जन्मादि और आत्मा प्रतीत होता है जन्मादि से युक्त यानी विकारी और ये जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है सारी क्रियाएं भी इन्हीं से निष्पन्न हो रही है लेकिन प्रतीत होती है मैं कर रहा हूं ये मेरी है वदनादी रूप क्रियाएं है, मेरी हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं मैं बैठा हूं मैं सुन रहा हूं मैं देख रहा हूं ये शरीर इंद्रियों के व्यापारों का स्वयं में आरोप करके वह आरोप धर्माध्यास कहलाएगा सक्रिय भी बनता है करता भोक्ता भी प्रतीत होता है जैसे आकाश में नीलिमा आदि स्वतः नहीं है उपाधि के कारण प्रतीत होती है ऐसे आत्मा में गुण तथा क्रियाएं स्वतः नहीं औपाधिक है अब 21वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि यद्यपि जब भी आत्मा की अविद्या अवस्था में प्रतीति होती है तो भ्रांत पुरुष को मैं करता हूं मैं भोगता हूं इसी रूप में होती है और बहुत से दर्शनकार आत्मा को स्वरूपत ही कर्ता भोक्ता मानते हैं तार्किकों के मत में आत्मा कर्ता है और भोक्ता भी है योगी और सांख्यों के मत में आत्मा अक्रिय है लेकिन भोक्ता है तो इस प्रकार जिन्हें हम आस्तिक विचारक मानते हैं वह भी आत्मा को कर्तृत्वादी धर्मों से हमेशा युक्त मानते हैं कर्तृत्वादी धर्म आत्मा का स्वरूप है ऐसा मानते हैं तो फिर निर्विकार कैसे होगा आत्मा इस आशंका का समाधान करने के लिए बताया जा रहा है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में औपाधिक है स्वतः नहीं है जो कुछ भी विशेषताएं आत्मा में सच्चिद आनंद को छोड़कर के प्रतीत होगी सद्रूप चिद्रूप तथा तो आनंद स्वरूप ताको को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी विशेषता आत्मा में भासेगी वो सारी की सारी औपाधिक है इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कर्तत्व भुक्तृत्व औपाधिक है करके इक्कीसवें श्लोक में इक्कीसवे श्लोक का उच्चारण कर ले अज्ञापे कर्तृवादीचात्म कल्यंबुते चंद्रे, चंद्रे चलना थांस तो इस श्लोक में पूर्वार्ध में पांच पद हैं, उत्तरार्ध में छह पद हैं। इस प्रकार ग्यारह पदों वाला यह श्लोक है उत्तरार्ध से कल्प्यन्ते इसका अन्वय उत्तरार्ध में प्रारंभ में है ना दारिष्टांत वाक्य है पूर्व में दृष्टांत वाक्य है बाद में और दृष्टांत तथा तो दारिष्टांत वाक्य के बीच में कल्पेन्ते पद का प्रयोग है तो एक दहली दीप न्याय होता है जानते हैं देहली दीप न्याय वो देहली दीप न्याय मतलब किसी के पास एक ही दीप है दो दीप नहीं है पहले बिजली आदि ही नहीं वे दीप जला करके ही रात्रि में प्रकाश निमित्त जो कार्य संपन्न करने हैं वो करते थे लोग और उसे घर के अंदर भी प्रकाश चाहिए और बाहर बरांडे में भी प्रकाश चाहिए तो देली कहा जाता है दरवाजा के बीच भी, वाले भाग को तो वहां पर यदि ऊंचा दरवाजा है तो टांग लेगा दीप और बहुत ऊंचा नहीं है तो नीचे ही रख लेगा किसी आधार विशेष में स्टूल विशेष में ओप दीप जो द्वार पर रखा हुआ कमरे के अंदर भी प्रकाश देगा बाहर भी प्रकाश देगा तो प्रकाशकत्व रूपे न एक दीप का अन्वय अंदर भी हो रहा है बाहर भी हो रहा है अंदर की प्रकाश वस्तुओं का भी वह प्रकाशक है बाहर की वस्तुओं का भी प्रकाशक है एक न्याय हुआ द्वार के पास रखा हुआ दीप जैसे अंदर बाहर प्रकाशित करता है ऐसे कोई शब्द पूर्ववर्ती वाक्य में भी अन्वित करना है और उत्तरवर्ती वाक्य में भी उसका अन्वय हो रहा है तो कहा जाता है देहली दीप न्याय से उस पद का अन्वय दोनों वाक्य में हो रहा है तो दार्ष्टांतिक वाक्य में भी कल्प्यंते इस पद की आवश्यकता है और दृष्टान्त वाक्य में भी आवश्यकता है तो दोनों में भी अन्वित होगा दोनों वाक्यों के बीचों बीच में प्रयुक्त कल या कल्प्यते ये पद तो दृष्टांत तो वाक्य को पहले देखिए चंद्रे कौन सी भी व्यक्ति है सप्तमी कोचन चंद्रे का विशेषण है अंबुगते अंबुगत किसको कहेंगे जलगत जलगत यानी जल में दिखने वाला जल में प्रविष्ट उसे जलगत कहेंगे अंबुगत तो अंबुगते चंद्रे का अर्थ क्या निकलेगा जल में प्रविष्ट चंद्रमा में सप्तमी का में क्या होता है चंद्रमा कंपायमान नहीं है लेकिन उसकी उपाधि जो जल है जिसमें उसने प्रवेश किया तो प्रवेश करने वाला चंद्रमा वही होता है क्या जो आकाश में है वही है लेकिन उसका प्रतिबिंब बस उसमें प्रतिबिंबित होना ही प्रवेश है उसका जल में चंद्रमा का प्र, प्रतिबिंबित होना माना जाता है जल में चंद्रमा का प्रवेश आकाशस्थ चंद्रमा का अब बिंब कंपायमान नहीं है लेकिन हवा से सरोवर में जिस सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है वहां तरंगे हवा चल रही है तो उठती है और तरंगे फिर जहां से उठी वहां से किनारे की ओर चलती है तो ये कंपन है चलन है वह जल का कंपन यानी चलन चंद्रमा में आरोपित होता ये दृष्टांत है तो ये कहा कि चंद, अंबुगते चंद्रे चलनादि अंबस चलनादि यथा कलप्य तो जयसे जलगत चंद्रमा में जलरूप उपाधि के चलनादि व्यापारों का आरोप होता है चंद्रमा के प्रतिबिंब में बिंब में नहीं उस समय भी बिंब चलनादि विकारों से रहित है निर्विकार है आगे कहते हैं दार्ष्टांक में अब यथा शब्द के अनुरोध से तथा शब्द का अध्यार होगा और तो ये हो जाएगा तथा अज्ञात मानुषोपाधे कर्तृत्वादी आत्मनि कल्प्य अज्ञात कौन सी व्यक्ति है पंचमी और मानसोपाधे है षष्ठी एक वचन उपाधि का पंचमी भी बनता है और षष्टी में भी उपाधि ऐसा ही बनेगा तो यहां मानस उपाधि में मानस शब्द एक बना पहले मन एव मानस ऐसे स्वार्थ में अण प्रत्यय होकर के मन शब्द है सकारांत लेकिन यहां है दीर्घ क्या ना अकारांत वो? वो अ कहा से आया स में अण प्रत्यय का और मनस में म में आकार है और मानस में दीर्घ है वो एक वृद्धि होती है वो अन प्रत्यय परे रहते आदि अच्छ के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है मनस शब्द में आदि अत्स है आकार उसके स्थान पर वृद्धि हुआ आ वृद्धि किस किसका किसका नाम है आ ई ये वृद्धि है ना और गुण हा ये गुण है तो यहां वृद्धि हुई है तो वृद्धि होने पर अ के स्थान पर आ वृद्धि हुई तो मानस ये बना और फिर मानस और उपाधि इसमें कर्मधारे समास हुआ तो मानसस मानसा इति मानसोपाधि ये कर्मधारे समास का विग्रह होगा और मानसोपाधे ये ष्ठी का षंत्र दिखाने के लिए तस्य शब्द का प्रयोग होगा अर्थ निकलेगा मन रूप उपाधि मानस शब्द और मन शब्द एक दूसरे के पर्याय है स्वार्थ में अन होने से यानी मनस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ अण प्रत्यन्त भी मानस शब्द का निकलेगा स्वार्थ में जो प्रत्यय होता है उसका वही अर्थ रहता है अर्थ नहीं बदलता तो मन रूपी उपाधि ये मानस उपाधि शब्द का अर्थ निकलेगा और मन रूपी उपाधि के जो धर्म है मन ये धर्मी है तो धर्मी कहते हैं धर्मवान को तो मन रूपी उपाधि धर्मी है तो उसमें धर्म रहेंगे ना तो जो भी धर्म रहेंगे वो कौन से कर्तृत्वादी तो मा, मान मन रूपी उपाधि के जो आदि धर्म है कर्तृत्व आदि उसे कहा जाएगा मानस उपाधि के धर्म वो लिखा यहां पर मानस उपाधे है कर्तृत्वादी नी कर्तृत्व और आदि शब्द से तो और भी लेना भोक्तृत्व है वृद्धि आदि है ये सब ज्ञान इच्छा आदि सब ये सब है मन के धर्म लेकिन जैसे चंद्रमा जल में प्रविष्ट हुआ यानी प्रतिबिंबित हुआ तो जल के चलनादि धर्म जल में प्रतिबिंबित तो चंद्रमा में आरोपित हुए ऐसे ही मनोगत जो आत्मचैतन्य है उसके धर्म उस उसमें मन के धर्मों का अध्यारूप हुआ जैसे जलादि के धर्म चलनादि का जलगतो चंद्रमा में अध्यारूप हुआ ये धर्मी धर्माध्यास है उससे पहले धर्मिय अध्यास हुआ और धर्मिय अध्यास का निमित्त है अज्ञान अज्ञात इसलिए लिखा अज्ञात निमित्त अर्थ में पंचमी है इसलिए अज्ञाने न कहो अविवेके न कहो तो अविवेक अविवेकवशात है मन और आत्मा ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पदार्थ लेकिन अज्ञान अज्ञानवशात तो इनका हो गया पहले परस्पर अध्यास आत्मा का संसर्ग अध्यास और मन का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग संसर्गाध्यास ये धर्मी अध्यास हुआ और फिर धर्मों का परस्पर अध्यारूप हुआ आत्मा के सत्यत्व का आरोप हुआ मन में और मन के जो कर्तृत्वादी है उनका आरोप हुआ आत्मा में तो वो भासने लगा कर्ता के रूप में भोक्ता के रूप में इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा प्रकृते क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते मनते प्रकृति के जो गुण है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो उसके गुण क्या है सत्वगुण रोग गुण तमगुण सारा संसार इन्हीं गुणत्रय का परिणाम है ना तो स्थूल शरीर तम प्रधान गुणत्रय का परिणाम है सूक्ष्म शरीर, और का परिणाम है सत्वगुण प्रधान तथा रजोगुण प्रधान गुण त्रिगुणों का है तो उसमें से गुण का परिणाम होने से इन्हें गुण कहा जाएगा इंद्रिया भी मन भी गुण है क्या मतलब गुण का परिणाम है जैसे अंगूठी को सोना करता है, आपके पास कितना सोना है तो किसी ने दो किलो के तो गहने बना करके रखे हुए है और एक हाथ किलो सोने का बिस्कुट है तो खाली एक किलो ही बताएगा या तीन किलो बताएगा कितना किलो सोना है गहनों को भी मानेगा ना सोना ही करके समय पर जरूरत है यदि तो गहनों को बेच करके भी अपना आवश्यक जो धन है प्राप्त कर लेगा मतलब वो भी सोना कोटि में आता है सोने का परिणाम सोने का विकार सोने का कार्य भी सोना ही है ऐसे गुणों का परिणाम रूप जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनको भी गुण कहा गया ये प्रकृति के गुण है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जब करते हैं तो गुरु मंत्र का उच्चारण आत्मा करती है या वाघ इंद्रिय करती है यदि वाचिक जब कर रहा है तो वाघ इंद्रिय करती है वाघ इंद्रिय गुण है कि नहीं कौन सा गुण है रजोगुण अपंचकृत पंच महाभूतों के रजोगुण से कर्म इंद्रिया बनी है ना तो इसलिए वाचिक जब का निर्वर्तन करने वाली जो वाघ इंद्रिय है उसे रजोगुण ही कहा जाएगा और जो बोल बोलना रूप ओदन रूप भगवान का नाम ले रही है तो वो जो नाम लेना रूप क्रिया हुई वह गुण की हुई कि गुणातीत आत्मा की हुई वाग इंद्रिय रूप जो रजोगुण है वाग रूप से परिणत हुआ उसी का जप रूपी कर्म हुआ ना व्यवहार हुआ धर्म हुआ और उसका आरोप आत्मा में करके पहले धर्मी अध्यास हुआ वाघ इंद्रिय का स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास संसर्गाघ इंद्रिय के साथ आत्मा का संसर्ग अध्यास और ये क्यों हुआ तो अविवेक वो वाघ इंद्रिय अनात्मा है प्रकृति का गुण है और जप रूपी क्रिया वाचिक जप रूपी क्रिया उसका धर्म है लेकिन ये विवेक न होने से अविवेक रहने से वाघ इंद्रिय को ही अपना स्वरूप समझ लिया और वाघ इंद्रिय के वदन रूप व्यापार को अपने में आरोपित कर लिया तो वदन क्रिया का कर्ता बना और उस जब से होने वाला जो फल है उसका अनुभव भी किसको होगा फिर नाम संकीर्तन में आनंद आ रहा है किसी को तो आनंद नाम कर रहा है देवदत्त और आनंद आएगा यज्ञ दत्तों को तो नहीं है देवदत्त को आनंद भी होगा वो भोक्ता हो गया वो आनंद का अनुभव करना सुख का अनुभव करना भोक्तृत्व है तो इस प्रकार ये कर्तृत्व भोक्तृत्व मानस जब हो रहा है तो पहले मन में अध्यास मन मन और आत्मा का और फिर मन का मा, मानस जप रूपी क्रिया का आरोप मन के आत्मा में करके मा, मानस जप कर रहा हूं ध्यान कर रहा हूं ऐसे शरीर इंद्रिय मन के जितने भी व्यापार है वो सब के सब शरीर इंद्रिया मन प्रकृति के गुण होने से उन्हीं से निर्वर्तित हो रहा है निर्वर्तित हो रहे का मतलब निष्पन्न हो रहा है लेकिन मान लेता है विवेकी तो इंद्रिया लेकिन गुणा गुणेश वर्तन इति मत्व न सज्जते ये सब आता है और अविवेकी अज्ञानवशात उन्हीं को अपना स्वरूप समझ करके इन मा उपाधि के मानस उपाधि के धर्म कर्तृत्वादि को अपने में आरोपित करता है कलप्यन्ते कर्ता कौन होगा अविवेकी भी अज्ञानी भी अज्ञात मानस उपाधे कर्तृत्वादी आत्मनि कल्प्यंते यानी अध्यारोप्यध्यापित किए जाते हैं तो इस प्रकार ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में हमेशा प्रतीत हो रहा है क्यों इसलिए कि कर्तापना भोक्तापना का निमित्तभूत उपाधि से युक्त ही अनादिकाल से है और अनादि आगे भी चलता जाएगा कब जब तक अविवेक का निवर्तक विवेक नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा आत्माकर्ता भोक्ता के रूप में प्रतीत होगा अज्ञानी को अब कौन है क्या माना था तर्क संग्रह में गुण प्रकरण चल रहा है ना 24 गुण हैं उनके और वो कहा रहते समय समन से द्रव्य में नौ द्रव्य में एक आठवा द्रव्य है उसका नाम क्या है आत्मा आठवे द्रव्य और छठवे का दिशा का काल काल और दिशा है सातवा और नवम है मन तो मन भी द्रव्य आत्मा भी द्रव्य है तो तार्किकों के मत में आत्मा रूपी द्रव्य में समवाय सम्बंध से रहने वाले आत्मा के विशेष गुण हैं आठ बुद्धि जिसको ज्ञान कहते हैं और इच्छा सुख राग द्वेष सुख दुख और आपका संस्कार भावना जिसको कहा जाता है भावना का एक यानी संस्कार के अवंतर दो भेद है ना तीन हा वेग स्थिति स्थापक और भावना वेग भावना और स्थिति स्थापक तो भावना कहते हैं संस्कार को संस्कार का ही एक अवान्तर भेद है वो आत्मा का गुण है भावना तो ये जो गुण है समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहते हैं ऐसा मानना है तार्किकों का इसलिए आत्मा सगुण ही है तो ये इच्छा राग द्वेष ज्ञान सुख दुख भावना ये सब विशेष गुण हो जाएंगे आत्मा के तो आत्मा सविशेष होगा कि नहीं होगा इनको लेकर के तो इनके रहते हुए आत्मा को आप कैसे कह सकते हो कि वह निर्विशेष है उसमें कोई विशेषता नहीं नेति नेति ऐसा कैसे कह सकते हो ये प्रश्न तर्क प्रधान बुद्धि जिनकी है तर्क में तर्कशास्त्र में निष्णात व्यक्ति ने किया इसका उत्तर देने के लिए इक्कीसवा श्लोक है इक्कीसवें श्लोक में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं पहले इसका उच्चारण कर लो रागेच्छा सुख दुखादी बुद्धो सत्या प्रवर्तते सुसुप्तो नास्तना से तस्मा बुद्धे स्तुनात्मन तो कहते हैं तार्किो ने भले ही निर्गुण आत्मा को बुद्धियादि गुण वाला माना है और अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं लेकिन वेदांत दृष्टि से वे पूर्ण आस्तिक नहीं है इन आस्तिकों को भी अर्धवैनासिक कहा जाता है अर्धनास्तिक कहा जाता है कुछ बात तो वेद की मानते हैं कुछ अपने बुद्धि की कल्पना को मिला देते हैं असली नोटों के बंडल में दो चार नकली नोट भी मिला देते कि चल जाए ऐसे ही ये कर लेते हैं कि आत्मा है ये तो आस्तिक मत है शरीर आदि से अलग है शरीर आत्मा नहीं है ये वेद कहता है इसलिए शरीर से अलग आत्मा को मानते हैं प्राण से भी अलग मानते हैं मन से भी अलग मानते हैं मन अलग द्रव्य है आत्मा अलग द्रव्य है इतने अंश में तो यानी कोश त्रय का विवेचन तार्किक शास्त्र के आधार पर होता है स्थूल शरीर और प्राणमय कोश मन मनोमय कोष ये तीनों आत्मा नहीं है इतने अंश में तो वेद के साथ उनकी सम्मति है आत्मा व्यापक है वेद भी कहता आत्मा व्यापक है ये भी उनका मत वेद सम्मत है लेकिन आत्मा अनेक हैं, ऐसा वेद तो नहीं बताता वो कहते आत्मा अनेक है तो ये वेद की बातों के साथ अपनी बात मिला दी आत्मा का अनेकत्व वेद कहता है कि आत्मा निर्गुण है इन्होंने अपनी बात मिला दी आत्मा को स्वीकार करके शरीरादि चल की आत्मा द्रव्य होने से सगुण है तो आत्मा स्वरूप ही सगुण है ये मानना अपनी बात अपने बुद्धि की कल्पना को वेद प्रतिपादित अर्थ के साथ मिलाना है इसलिए इन अंशों में आत्मा की स्वरूपत सगुणता और अनेकता ये वेद विपरीत बात है इसलिए इसमें कोई वेद का प्रमाण नहीं मिलेगा और वेद का समर्थन नहीं मिल रहा है तब भी कह रहे ये प्रामाणिक है तो नास्तिक ही माने जाते हैं उस अंश में वो पूर्ण नास्तिक है छे नास्तिक दर्शन अरे आंशिक नास्तिक है आंशिक वेद विरुद्ध बातें कर रहे हैं तो उन्होंने तो माना सुख दुख ज्ञानादि आत्मा के विषय गुण लेकिन वेदांत दर्शन है पूर्ण आस्तिक वेद विरुद्ध एक वाक्य भी का उच्चारण यदि कोई करता है तो उसे प्रमाण नहीं माना जाता भगवान का वाक्य होने पर भी यदि वेद विपरीत कहेगा भगवान भगवान का वाक्य वेद विपरीत अर्थ को बताएगा तो वह वाक्य अप्रमाण है इसलिए वेदांत की एक एक बात जो भी उन्होंने वेदांत में आत्मात्मा का स्वरूप स्वीकार किया है वह किसी न किसी वेद वचन से प्रतिपादित ही है इसलिए वेद प्रमाण से अनुमोदित वेदांत के आचार्यों के भी वाक्य है तो यहाँ ये जो इक्कीसवा श्लोक है ये भी वेद सम्मत है और वेद मूलक जो आस्तिक स्मृति है तन्मूलक है भगवान भाष्यकार कह रहे हैं क्या कि रागे रागेच्छा सुख आदि बुद्धो सत्या प्रवर्तते तो बुद्धि है तो राग इच्छा सुख दुख आदि है प्रतिभाषित होता है अनुभव में आता है और बुद्धि नहीं है सब व्यापार बुद्धि कहो या नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि कहो तो उस समय इच्छा राग सुख दुख आदि का अनुभव नहीं होता कहां पर नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि रहती है बुद्धि अंतकरण कहो पूरा मन कहा रहता है नाम रूप से अभिव्यक्त और कहा नहीं रहता ये जो प्रसिद्ध सर्वजन सामान्य तीन अवस्थाएं हैं उन तीन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि यानी अंतकरण रहता है यह हमारा प्रश्न है इसका उत्तर क्या है, है? कहा पर जागृत में और स्वप्न में ने? तो स्वप्न में भी नाम रूप से अभिव्यक्त मन रहता है इसलिए वहां पर नाम रूप से अभिव्यक्त मन बुद्धि को या मन को हो अंतकरण को है तो क्या है सुख भी है दुख भी है इच्छा भी है राग भी है द्वेष भी है ये सब है और कहा पर तीन अवस्थाओं में से नाम रूप से अनभिव्यक्त बुद्धि होती है सुसुप्ति में बुद्धि नाम रूप से अभिव्यक्त है या अनभिव्यक्त है ये किसके आश्रित है इसका निमित्त कौन है यदि कार्य रूप अनात्म पदार्थ विषयनी बुद्धि है तो नाम रूप से अभिव्यक्त है कहा जाता है और यदि कार्य रूप से अभिव्यक्त नहीं है बुद्धि क्या नाम कार्य को विषय बनाने वाली बुद्धि नहीं है तो माना जाता है नाम रूप से अनभिव्यक्त अवस्था में बुद्धि है तो सुसुप्ति के समय बुद्धि का विषय कौन रहता बुद्धि यानी अहम वृत्ति बुद्धि की वृत्ति है ना अहम विद्याकार वृत्ति उसका कौन आलंबन कौन रहता है अहम वृत्ति का आलंबन कौन रहता है के समय कोई नहीं उस समय एक भी कोई नहीं है सुसुप्ति के समय निरालंब रहती है क्या वृत्ति है हाँ? अविद्या अविद्या ये कार्य नहीं है ना कारण है तो तीन शरीरों में से अविद्या रूप कारण शरीर सुसुप्ति में रहता है कि नहीं रहता और अहम वृत्ति का आलंबन उस समय कारण शरीर है सुसुप्ति में कारण शरीर हुआ अहम वृत्ति और स्वप्न में कारण शरीर भी और कार्य में जो वास अंतकरण है और अंतकरण की वासना से कल्पित तो वासना में कार्यकरण संवाद है वो रहता है अहम वृत्ति तो कार्य भी हुआ और कारण भी रहा और जागृत में भी व्यावहारिक ईश्वर के द्वारा श्रेष्ठ कार्यक्रम संघात और कारण शरीर ये अहम का आलम्बन होता है इसलिए दो अवस्था में तो बुद्धि रहेगी नाम रूप से अभिव्यक्त कहा पर जागृत में और स्वप्न में और सुसुप्ति में नाम रूप से अनभिव्यक्त है नहीं है का मतलब का नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है लेकिन है अनभिव्यक्त रूप से है और अनभिव्यक्त रूप से है तो उस समय कारण शरीर को आलम्बन बना करके है यह समझना तो ये अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से यह बताया जा रहा है कि कौन है आत्मा के जो गुण माने हैं विशेष इच्छा इच्छादी वे आत्मा के गुण नहीं हैं, अपितु उन्हीं वो सबसे बड़ा प्रमाण किसको मानते हैं तर्क को और तर्क का आधार होता अनवय सहचार व्यतिरिक्त सहचार तो उसके आधार पर कह रहे हैं जागृत और स्वप्न में बुद्धि है तो राग इच्छा सुख दुख आदि विद्यमान है प्रतीत होते हैं अनुभव में आते हैं और बुद्धि नहीं है सुसूक्ति में का मतलब अभिव्यक्त नाम रूप से बुद्धि नहीं है का अनभिव्यक्त अवस्था में है जब बुद्धि नहीं है कार्य अर्थ है नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है तो उस समय सुख दुख आदि का भान भी नहीं होता है सुख दुख विद्यमान नहीं है तो ये अन्वय सह लेकिन आत्मा है कि नहीं यदि ये, ये इच्छा राग द्वेष सुख दुख आदि ये आत्मा के स्वरूप भूत गुण होते आत्मा में समय समन्वय से रहते आत्मा इच्छादी गुणों का समुवाई होता तो बुद्धि हो या न हो इन गुणों से युक्त तया उसकी प्रती जरूर होती आत्मा की लेकिन सुसुक्ति में न राग न इच्छा न द्वेष न सुख न दुख, न दुख से युक्त आत्मा प्रतीत होता इनमें से किसी भी गुण वाला प्रतीत नहीं होता और बुद्धि है तो फिर यह प्रतीत होता इसका अर्थ है जिसके रहने से इनकी प्रतीति है और जिसके न रहने से इनकी प्रतीति नहीं है वस्तुतः उसी के धर्म ये राग इच्छा सुख दुखादि है और वेद बताता है ण्य में एक वाक्य आता है ही भी इच्छा आदि ये सब मन एव ऐसा एक पूरा वाक्य है वो पूरा याद नहीं अभी लेकिन मन एवं अंत में आता है कहते ये म, इच्छा सुख दुख भय लज्जा ये सब मन ही है मन ही है का मतलब मन का ही विकार है मन के धर्म है मन उस वहां ब्रधारण्य में जिसके लिए मन शब्द का प्रयोग किया उसके लिए यहां भाष्कर भगवान बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहा है तो श्रुति मनोधर्म बता रही है यानी बुद्धि धर्म बता रही है राग इच्छा सुख दुखादि को और गीता भी इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति यहां तक क्या बताती है कि क्षेत्र है तो क्षेत्र आत्मा है कि अनात्मा है अनात्मा है तो मन रूपी अनात्मा का विकार रूप क्षेत्र हुआ मन विकारी रूप क्षेत्र हुआ और उसका विकार रूप क्षेत्र हुआ इच्छादी इच्छादी ये विकार मन के हैं और मन क्षेत्र है और उसका साक्षी दृष्टा क्षेत्र आत्मा है उसके धर्म नहीं है तो श्रुति और स्मृति तथा तर्क जो श्रुति सम्मत तर्क है वह यही बता रहा है कि आत्मा के इच्छादी धर्म नहीं है तार्किकों ने अपनी भ्रांति से आत्मा के धर्म इनको माना गुण माना नहीं तो आत्मा तो निर्गुण ही है तो ये, ये रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धो सत्यां प्रवर्तते और सुसुप्तो तन्नाशे इसमें शब्द से बुद्धि को लीजिए तो बुद्धि नाशे सति नास्ती नास्ती का मतलब ये रागेच्छा सुख दुखादि नास्ति और बुद्धि का नाश हो रहा है का मतलब अभिव्यक्त नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि के बुद्धि का अभाव उस समय है और तस्मात बुद्धेश तुनात्म इसलिए राग इच्छा सुख दुख आदि ये बुद्धि के हैं आत्मा के नहीं हैं आत्मा तो स्वरूपत निर्गुण ही है ये बात बताई गई तेस्वे की चर्चा हम लोकल पूर्णमद हैं। ओम पूर्ण पूर्णमिदं से पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति शकराचार्य शवं बादराजन सूत्र भाष्य भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय मूर्तये नमः शांति शांति शांति